शांति, शांतिपस्थित शिवरात्रि मानुभाव उपासना की इस कक्षा में कल हमने धारणा के अभ्यास के लिए कुछ प्रयोग किए और जैन कर्म उपासना का आपस में क्या संबंध है इनमें किसकी मुख्यता है इस पर तो कुछ चर्चा की और ज्ञान के प्रकार ज्ञान कितनी तरह का कितने स्तरों का हो सकता है उसके बारे में हमने देखा तो थोड़ा समय आप लोगों से पूछ लेता हूँ कल के बारे में आप लोगों को कितना अवगत है तो ज्ञान के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं जिस समय स्वामी दयानंद जी को उनकी माताजी ने बताया कि शिव जी का स्वरूप ऐसा होता है जो मंदिर में होता है इससे स्वामी दयानंद जी के मस्तिष्क में एक जान बना यह जान किस तरह का ज्ञान था बताएं। बैठे-बैठे बता। निश्चयात्मक ज्ञान था कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे इसमें जिनसे पूछा जाए वही पता है निश्चयात्मक में भी भ्रमात्मक इसको भ्रमात्मक ज्ञान क्यों कहते हैं सही सही सही नहीं है उल्टा है निश्चित तो है लेकिन उल्टा है और जिस समय प्रतिमा के ऊपर चूहों को कूदते हुए देखा तो उस समय उनके मस्तिष्क में शिव के बारे में जो ज्ञान था वो किस स्थिति में पहुंच गया ब्रह्मचारी तो जी भ्रमात्मक अच्छा और राकेश कुमार जी संशयात्मक आपका क्या विचार है निश्चयात्मक और निश्चयात्मक नहीं निश्चयात्मक तो पहले था कि ये शिव जी का प्रतिमा है यही शिव जी हैं ये पहले निश्चात्मक था माता जी ने देखा फिर जैसी बातें बताई इतने शक्तिशाली होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं फिर जब चूहे कूदने लगे तो अब उनके मन में क्या पैदा हो गया संशय पैदा हो गया, गया। निश्चय तो पहले था लेकिन वो निश्चय उल्टा निश्चय था वो भ्रमात्मक ज्ञान था फिर संशय पैदा हो गया ठीक है ये संशयात्मक ज्ञान होगा आपने पांडवों की कथा सुनी है गौरवों की कथा सुनी है पांडवों ने जब एक नया भवन बनाया बड़ा अद्भुत बनाया जिसमें होता कुछ था दिखता कुछ और था तो दुर्योधन जब उस महल को देखने के लिए गए जाके देखा कि एक दरवाजा है और उसमें से निकलने लगे तो टकरा ले दुर्योधन का ये ज्ञान कैसा ज्ञान था निश्चया था में कौन सा था? तत्वात्मक या भ्रमात्मक ठीक है तो इसी तरह हमारे को अपने हर ज्ञान के बारे में सोचना होगा हमारा ये ज्ञान अभी किस स्थिति के अंदर है आध्यात्मिक क्षेत्र के सारे तत्वों को हम इसी तरह से विवेचित कर सकते हैं संसयात्मक ज्ञान निश्चयात्मक में भी, भी बदल जाता है और निश्चयात्मक संशयात्मक में भी बदलता है इसकी भी अपने को सावधानी रखनी होती है आज जो दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर है मोक्ष है आवश्यक नहीं कि आगे भी हमारा ये ज्ञान रहेगा एक शिविर आर्थी यहाँ पर पहले आए थे तीन चार शिविरों पहले फिर कभी अपने गाँव के अंदर कस्बे के अंदर उनकी एक चिकित्सक से चर्चा हो गई वो मनोचिकित्सक थे और जैनी थे तो उन्होंने कहा ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता है यहाँ तो सारा ईश्वर पर ही केंद्रित है ईश्वर ही सुनते रहे ईश्वर ही मानते रहे तो उनसे वो प्रभावित हो गए एक मनोवैज्ञानिक बोल रहा है कि ईश्वर होता ही नहीं है ये तो आपकी मानसिक कल्पना है विचलित हो गए उनके दिमाग में संशय आ गया कि ये पता नहीं होता है या नहीं होता है फिर कई बार आए पूछा करा लेकिन फिर भी इतना प्रभावित हो जाता है व्यक्ति का जिससे प्रभावित हो गया तो वही निश्चयात्मक ज्ञान संशयात्मक में बदल जाता है इसलिए अपनी जो शुरुआत की कोपल होती है नया नया पौधा होता है उसकी सुरक्षा भी हमारे को रखनी चाहिए जैसे कांटे लगाते हैं पौधे के लिए बाद में वृक्ष बड़ा हो गया तो किसी पशु पक्षी से किसी से डर नहीं है लेकिन शुरू में कांटे लगा रखनी चाहिए अगर हमको सत्य जान मिला है तो उसकी संरक्षा के लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा नहीं तो संशयात्मक में बदल जाएगा और हमारी सारी क्रिया वृद्ध हो जाएंगी हम ज्ञान के ऊपर केंद्रित हैं अभी ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं और कल भी ये बात रखी कि ज्ञान सबसे प्रमुख होता है ज्ञान कर्म और उपासना में ज्ञान सबसे प्रमुख है एक दृष्टि से किस दृष्टि से कि वो सबका कारण है बिना जान के कर्म नहीं होगा बिना जान के कर्म और उपासना दोनों नहीं हो सकते सबका कारण है बीज है इसलिए ज्ञान मुख्य है दूसरी दृष्टियों से कर्म और उपासना भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं अंतिम हमको फल मिलने वाला है उपासना से ही जो लक्ष्य है वो मुख्य होता है इस दृष्टि से ज्ञान और कर्म तो साधन है ज्ञान और कर्म साधन है उपासना हमारा लक्ष्य है तो खेल खेल रहे हो फुटबॉल का खेल खेल रहे हो तो फुटबॉल मुख्य है या वो गोल, मुख्य है? गोल, गोल, गोल, गोल।, गोल मुख्य है। लेकिन बिना के गोल... गोल गोल। को कर सकते है नहीं कर सकते लक्ष्य की दृष्टि से देखें तो उपासना है और साधनों के बीच की कारण की दृष्टि से देखें तो ज्ञान सबसे मुख्य है और जो ज्ञान को मुख्य लेकर के चलते हैं ज्ञान को ये मान लिया ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्या संख्या का सूत्र भी मिल गया अब ज्ञान के पीछे टूट पड़े बिल्कुल जान ही जान ज्ञान ही जान सब जगह से बटोरते रहो सत्संगों में जाओ शिविरों में जाओ पुस्तकें पढ़ो ज्ञान की भूख इतनी बस ज्ञान ही जान लेकिन क्या कोई व्यक्ति केवल जान करता जाए तो उसको ज्ञान हो सकता है एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है वहां पर सब जान रहा है ऐसे मशीन बनती है ऐसे विद्युत आती है सारा ढांचा उसने पढ़ा है पुस्तक के अंदर लेकिन प्रयोग उसने कर्म करके नहीं देखा है तो कितना भी पढ़ता रहे एक दृष्टि से ज्ञान बढ़ेगा लेकिन ज्ञान की पूर्णता उसकी नहीं आ सकती जिस दिन वो स्वयं मशीन के सामने काम करेगा विद बिजली के तार लगाएगा और कार्य करेगा उससे भी उसका ज्ञान बढ़ेगा वो जो एक अनुभव आता है वो एक अलग चीज है तो ज्ञान की जो पुष्टि चाहते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं उनको भी कर्म करना ही होगा बिना कर्म किए ज्ञान नहीं बढ़ सकता जो चिकित्सक सोई लगाना तो सीख ले पढ़ा ले कैसे कैसे लगाई जाती है किस मंचपेशी में लगाई जाती है कहां लगाई जाती है क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं लेकिन उसने कभी सुई लगा करके नहीं देखी हो कर्म नहीं किया हो उसका ज्ञान वैसा नहीं हो सकता इसने पढ़ा भी हो और सुई भी लगाई हो उसका ज्ञान अलग तरह से होगा और कोई ऐसा चिकित्सक हो जिसने पढ़ भी लिया और सुइया बहुत सारी लगा भी दी लेकिन अपने कभी नहीं लगवाई हो स्वयं कभी नहीं लगाई हो तो भी ज्ञान उसका अधूरा रहेगा ज्ञान की परिपूर्णता हमको करनी है तो कर्म भी करना ही होगा और उपासना भी करनी ही होगी ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और जो व्यक्ति कर्म भी कर रहा है तो कर्म करते समय जो समस्याएं आती हैं, उलझने आएंगी तरह तरह के प्रश्न उठेंगे उनका समाधान उसको तभी मिल पाएगा नहीं तो अगर हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं है समस्याएं नहीं है तो एक ही पुस्तक को एक ही पाठ को पढ़ के हमको समाधान नहीं मिलेगा उसमें आप एक पुस्तक का एक पृष्ठ एक पाठ पढ़ लीजिए कोई सूचना है तो आपका ध्यान सब जगह पर नहीं जाएगा किसी खास जगह पर ही आप केंद्रित होंगे और विशेष चीज ही ग्रहण करेंगे लिखी तो है उसमें बहुत सारी आप शब्द को पढ़ेंगे भी लेकिन आपका मस्तिष्क ग्रहण नहीं करेगा उस बात को और जब आप उसी क्रिया को करने लगे मशीन चलाने लगे वहां समस्या आ गई तो अब समस्या आपके मस्तिष्क में याद है आपको कि ऐसा ऐसा मेरे साथ गलत हो गया था अब उसी पाठ को आप दोबारा पढ़ेंगे समाधान है उसमें पहले दृष्टि नहीं गई थी अब जाएगी दृष्टि तो वो पकड़ में आएगी बात ये समाधान है ज्ञान की परिपूर्णता करने के लिए कर्म करना आवश्यक है कर्म करने से भी अनुभव बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है और कर्म करते समय जो समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी फिर हम उसी पुस्तक से ढूंढ सकते हैं उसमें रहता है क्योंकि जिसने पुस्तक लिखी है वो अनुभवी व्यक्ति था लेकिन हमारा अनुभव नहीं है हम कर्म नहीं करते इसलिए हमको लगता है कि यहाँ समाधान है नहीं समाधान है हम नहीं पकड़ पा रहे और ये की ये बात उपासना के लिए होगी उपासना अगर चल रही है उपासना की समस्याएं आ रही हैं तो हमारा ध्यान शास्त्र की चीजों पर छोटी छोटी चीजों पर जाएगा हाँ इसका समाधान तो यहां लिखा हुआ था मेरे को पता ही नहीं था ज्ञान की परिपूर्णता केवल पढ़ने से सुनने से कभी नहीं आ सकती एक प्रसिद्ध लोकती है जनता में चलती है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि रवि तो सभी जगह पहुंच जाता है लेकिन गुफाओं के अंदर तो गहराई में नहीं पहुंच पाता लेकिन कवि का मस्तिष्क यानी ज्ञान की प्रशंसा है कि ज्ञान तो वहां भी पहुंच जाता है लेकिन आगे एक पंक्ति और जोड़ी जाती है जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी कवि ज्ञान वाला है वो पहुंच रहा है लेकिन अनुभवी व्यक्ति आपको बहुत से ऐसे इंजीनियर मिलेंगे नहीं जानता एक छोटा सा मैकेनिक है जो जानता ही नहीं है कुछ भी लेकिन करता है वहां पर वो तुरंत ठीक कर देगा उसको यंत्र तो बिना अनुभव के ये सब नहीं हो सकता पर फिर भी ज्ञान की मुख्यता है ये कर्म भी हमारे ज्ञान को पुष्ट कर रहा है ये उपासना भी हमारे ज्ञान को पुष्ट कर रही है और फिर ज्ञान बढ़कर हमारा कर्म में सुधार आएगा हमारी उपासना में सुधार आएगा एक को लेकर के कोई नहीं चल सकता सफल नहीं हो सकता एक दूसरे को एक दूसरे से पुष्ट करते हुए एक दूसरे को बढ़ाते हुए हम तीनों के स्तर को अच्छा बढ़ा देंगे वैदिक दृष्टि से हम योग के अंदर बढ़ते जाएंगे अब जिस ज्ञान की इतनी मुख्यता है वो ज्ञान हम किस तरह से प्राप्त करते यद्यपि हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रतिदिन प्राप्त करते हैं हर क्षण प्राप्त करते हैं सुबह से शाम तक कोई ऐसा क्षण है जिस समय हम कुछ ना देख रहे हो ना सुन रहे हो हर समय कुछ ना कुछ जानकारी सूचना हमारे अंदर जाती रहती है तो हमको ज्ञान किस किस तरह से होता है यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम अपने ज्ञान को ठीक कर सकें कैसे कैसे जानना है ज्ञान के स्रोत क्या हैं उसका फिर हम उपयोग कर सकें तो कल जैसा यहां श्याम खट पर लिखा था हम तीन तरह से जान सकते हैं मोटे तौर पर तीन प्रमाणों को माना जाता है प्रत्यक्ष अनुमान और आप पहले हम प्रत्यक्ष को लेते हैं प्रत्यक्ष का अभिप्राय सामान्यतया जो लिया जाता है कि जैसे हमारे आंखों के सामने कोई चीज हो रही हो मैंने प्रत्यक्ष देखा है उस व्यक्ति को मैं प्रत्यक्ष मिला हूं आंखों तक हम केंद्रित रख भी प्रत्यक्ष को कहते हैं ये एक परिभाषा है जिस वस्तु का ज्ञान करना है उस वस्तु का आंखों के साथ संपर्क हो यह उसका प्रत्यक्ष है एक बात लेकिन यदि केला हमारे सामने हो अथवा रोटी हमारे सामने हो आंख से हमने देख ली प्रत्यक्ष उसका किया। लेकिन उसका रस क्या है इसका तो नहीं हुआ हुआ उसके रूप का ही एक प्रत्यक्ष है वो केला कितना मीठा है अथवा दक्षिण भारत के केले होते हैं थोड़ा खटास बन लिए हुए होते हैं इसका रस कैसा है ये हमको नहीं पता है उसकी गंध कैसी है ये भी हमको पता नहीं है उसका स्पर्श कैसा है ये भी हमको पता नहीं है तो प्रत्यक्ष की पूरी सीमा तब बनती है जब हम पांचों ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो थोड़ी और व्यापक परिभाषा होगी ज्ञानियों का जब विषयों से संपर्क होता है वस्तु से संपर्क होता है और उससे जो ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं लेकिन इससे थोड़ी और हमारे को सीमा प्रत्यक्ष की बढ़ानी पड़ेगी इतने मात्र से भी बात नहीं चलती पांच जानों के अतिरिक्त एक मन भी है बहुत सी चीजों का प्रत्यक्ष हम जानों से नहीं करते खास तौर से आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अथवा समाधि और उससे ऊपर की अवस्थाओं के अंदर संप्रजात समाधि के अंदर संप्रजात समाधि में जो पंचमागूतों का तनमात्राओं का इन सब का इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है वो तो इन भौतिक पांच इन पांच ज्ञानियों से वो नहीं होता है वो मन के माध्यम से होता है वो भी प्रत्यक्ष है तो और व्यापक हम प्रत्यक्ष की परिभाषा करें तो पांचों ज्ञानेन्द्रिया और मन के द्वारा जो ज्ञान हमको होता है सीधा वस्तु के संपर्क में आने से उसे प्रत्यक्ष कहते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा और हमको बढ़ाना होगा प्रत्यक्ष की सीमा को न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष तो यहां तक सीमित है लेकिन संख्य दर्शन इतने से संतुष्ट नहीं है कहते हैं कि परमात्मा का भी तो प्रत्यक्ष होता है तो परमात्मा का प्रत्यक्ष तो ना ज्ञानेन्द्रियों से होता है ना मन से होता है तो सीधा आत्मा से होता है तो उन्होंने कहा कि बस सीधा संपर्क होने पे जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है इसको और व्यापक रूप से करते हैं तो आत्मा का जो परमात्मा आत्मा के द्वारा जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष की सीमा के अंदर आ जाता है हाँ जी। ये बिल्कुल व्यापक परिभाषा हो गई इस परिभाषा को करें जितना भी हमारा ज्ञान है जो सीधा वस्तु के संपर्क से आता है चाहे वो किसी एक ज्ञान से हो चाहे पांचों से हो चाहे मन से हो चाहे आत्मा से हो ये सारा का सारा प्रत्यक्ष कह रहा है हम अगर, अगर अपने जीवन के ज्ञान को देखें तो हम कितना प्रत्यक्ष जानते हैं आप और हम आमने सामने बैठे मैं आपको देख रहा हूं आप मेरे को देख रहे हो आप मेरा प्रत्यक्ष कर रहे हो मैं आपके रूप का प्रत्यक्ष कर रहा हूं आप मेरे शब्द को सुन रहे हैं मेरी वाणी को सुन रहे हैं कान के द्वारा मेरे शब्दों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं मेरी आवाज कैसी है पतली है मोटी है और दिन भर हम देखते रहते हैं करते रहते हैं लेकिन केवल प्रत्यक्ष से क्या हमारा काम चल जाता है नहीं चल पाता यहां हम बैठे हैं और उधर से कुछ वाहन के आवाज हमको सुनाई देती है पता लग जाता है कि वाहन वहां आया है क्या वाहन से हमारे संपर्क हुआ कुछ वाहन से वाहन की आवाज से हुआ आवाज का तो हमने प्रत्यक्ष किया कान से शब्द का कान से प्रत्यक्ष किया लेकिन वाहन को नहीं देखा आपका मुंह इस तरफ है वहां कौन सा वाहन आया आपको नहीं पता है लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसी आवाज वाला वाहन ये है मोटरसाइकिल है स्कूटर है आपको पता है और हर व्यक्ति को अपने अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल की आवाज भी पता रहती है तो पता है ये मेरा स्कूटर है आवाज सुनी, आवाज सुन के जो आपको ये ज्ञान हो गया कि ये स्कूटर है या मोटरसाइकिल है ये कौन सा ज्ञान है ये तो प्रत्यक्ष नहीं है इसको कहते हैं अनुमान इसे कहते हैं अनुमान किसी एक चिन्ह का प्रत्यक्ष करके उससे संबंधित दूसरी बात का ज्ञान कर लेना अनुमान कहते और इसका मोटा उदाहरण जो शास्त्रीय उदाहरण दिया जाता है कि यदि हम धुएं को देखें अग्नि हमारे को दिखाई नहीं दे रही है आप अपने घर के बाहर से जा रहे हैं कमरे के अंदर कमरे के अंदर से खिड़की से धुआं निकलता वो आपको दिखाई देता है तो आप तत्काल क्या कहते हैं आग लग गई कैसे पता लगा आग तो नहीं देखी हमने धुआं देखा हमने धुएं का प्रत्यक्ष किया है गंध से किया तो आग से किया उसके आधार पर हमने पता लगाया कि अंदर आग लग गई है तो जीवन के सामान्य व्यवहारों में भी हम केवल प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं चल सकते अनुमान का हम पदे-पदे प्रयोग करते हैं और यह अनुमान केवल कल्पना नहीं होता है अनुमान का एक सामान्य अर्थ लेते हैं अंदाजा या संभावना यहां वो तात्पर्य नहीं है ये निश्चित ज्ञान होता है ये एक प्रमाण है धुआं देखा तो अग्नि का हमको ज्ञान हुआ यह निश्चित ज्ञान है ये एक प्रमाण है ये अंदाजा नहीं है अंदाजा अलग चीज है और ये निश्चित ज्ञान होना अनुमान अलग चीजें और शास्त्रकार तो यहां कहते हैं कि आपसे मैं पूछूं कि प्रत्यक्ष अधिक है या अनुमान के द्वारा हम अधिक जानते हैं या प्रत्यक्ष के द्वारा अधिक जानते हैं अथवा प्रत्यक्ष चीजें अधिक हैं अथवा अनुमान की जाने वाली चीजें अधिक हैं हमारे जीवन में वैसे तो प्रत्यक्ष ही हमको अनुभव होगा लेकिन बहुत हो सारी चीजें हैं जो अनुमान के नाम से जानी जाती है आज के विज्ञान की दृष्टि से हम कहते हैं लोग बाघ आक्षेप करते हैं कि आप अनुमान और ये सब प्रमाणों की कहते हो विज्ञान तो प्रत्यक्ष को मानता है जो प्रत्यक्ष है उसको मानता है कल्पना को नहीं मानता है लेकिन क्या विज्ञान केवल प्रत्यक्ष को मानता है वैज्ञानिकों ने क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को का प्रत्यक्ष किया है नहीं किया उसके आधार पर कितने यंत्र चल रहे हैं आज कितनी अभियांत्रिकी चल रही है सारा कंप्यूटर चल रहा है और उनके जो छोटे छोटे भेद आजकल माने जाते हैं क्वार उसका प्रत्यक्ष तो उन्होंने नहीं किया अनुमान किया जाता है उसका लेकिन वो भी बिल्कुल निश्चित होता है अनुमान इसी तरह से और बहुत सारे सूक्ष्म चीजों के अंदर चल जाए इसमें कितने परमाणु हैं प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते। इतने लोक लोकांतर हैं ये जो इतने ग्रह उपग्रह की बात कहते हैं इतने अरबों की संख्या के अंदर ग्रह उपग्रह हैं और इतनी दूरी पे है उसका जान कैसे हुआ उनको प्रत्यक्ष किया क्या तारा तो दिख रहा है लेकिन कितने तारे हैं प्रत्यक्ष तो नहीं किया और कितनी दूरी है उसका सीधे प्रत्यक्ष तो नहीं किया वहां से तरंगे आ रही हैं, यहां से भेज रहे हैं लौट के आ रही है इसके आधार पर अनुमान किया जाता है विज्ञान का जो भी बड़ा गंभीर बात है वो सारी की सारी अधिकतर अनुमान के ऊपर केंद्रित है और हम भी अपने ज्ञान के अंदर देखेंगे बहुत अधिक अनुमान करते हैं हम और आप जब आपस में बातचीत करते हैं दो जीवित व्यक्ति आपस में मिलते हैं बात करते हैं एक दूसरे का चेहरा देखते हैं आंखें देखते हैं भाव देखते हैं भाव भूंगिमा देखते हैं वस्त्र देखते हैं उससे हम बहुत सारी चीजों का अनुमान करते हैं किसी व्यक्ति को देखते ही हम तुरंत मूल्यांकन करते हैं वो कैसे करते हैं दिखता तो केवल बाहर का रूप है उसका उसकी वाणी दिखती है उसके कपड़े दिखते हैं उसके संकेत दिखते हैं लेकिन बाकी चीजें जो हम कितना मस्तिष्क के अंदर तत्काल करते रहते हैं ये ऐसा होगा या अच्छा होगा या बुरा होगा ये जो हम सारा करते हैं संभावनाएं करते हैं अथवा तो जान लेते हैं ये सारा का सारा अनुमान तो के क्षेत्र में आता है आयुर्वेद के ग्रंथ में एक मैं कहा चरक में कि प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम प्रत्यक्ष तो बहुत ज्यादा है अनल्प है प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा सा है अब ये अध्यात्म के अंदर जो आप इतनी सारी बातें सुनते हैं तनमात्राओं को इन इंद्रियों से तो प्रत्यक्ष नहीं है हमारे लिए सतुरस्तम हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है महाभूत सूक्ष्मभूत हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है जनन्द्रिया कर्मेन्द्रिया जो अंदर हैं सूक्ष्म शरीर के अठारह तत्व है प्रत्यक्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाणों का हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं लेकिन क्या प्रत्यक्ष और अनुमान से हमारा काम चल जाता है प्रत्यक्ष और अनुमान से भी हमारा काम नहीं चलता हम दूसरे प्रमाणों का भी और उपयोग करते हैं एक और मुख्य प्रमाण है हम अपने जन्म के बारे में नहीं जानते किस दिन में जन्मा था जानते हैं आप सब अपनी जन्म तिथि जानते हैं जानते हैं किस दिन आप विद्यालय में गए थे पहली बार किस सन में गए थे जानते हैं आप पहली बार विद्यालय में गए थे जानते हैं जान भी सकते हैं आपको तिथि कोई बता दे तो लेकिन क्या हमारे को प्रत्यक्ष है उसका नहीं क्यों मानते हैं हम लेकिन सर्टिफिकेट में लिखा है सर्टिफिकेट में किसी ने लिखवाया है बताया है मनुष्य चंद्रमा पे चला गया आप मानते हैं सर क्या हमारा प्रत्यक्ष है क्या हमारा अनुमान है किसी ने कहा है इसलिए हम मानते हैं हमारा बहुत सारा अंश ऐसा है जो दूसरों ने कहा है इसलिए हम मानते हैं हमारे को नहीं पता है सीधा प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है ना तो प्रत्यक्ष है ना अनुमान है इन दो के अलावा तीसरे प्रमाण की हमको आवश्यकता पड़ती है उससे हम निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान हो लौकिक ज्ञान हो व्यवहारिक ज्ञान हो सामान्य दिनचर्या का कुछ भी हो हर व्यक्ति इन तीनों प्रमाणों का उपयोग करता है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण या आपदेश आप तो एक ही बात है तीसरा प्रमाण तीन मुख्य प्रमाण योगदर्शन के अनुसार लेकिन दूसरे की कही हुई बात क्या प्रमाणिक होती है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है शब्द प्रमाण किसका स्वीकारे होता है आप तो पुरुष का आप तो किसे कहते हैं आप का सामान्य अर्थ है साक्षात्कृत धर्मा जिसने उस वस्तु का साक्षात कर लिया वहा सड़क पे एक व्यक्ति खड़े हैं कोई आके दूसरे ने कहा कि वहां रामलाल जी खड़े हुए हैं यहाँ आके कहा इस विषय में वो आप है इस विषय में वो साक्षात्कृत धर्मा है उसने उसको पता है वहां से देख कर क्या है और चीजों में बनी आप नहीं है इस विषय में आपता है और उसकी बात को हम मानते हैं आप प्रमाण तब स्वीकार्य होता है जब जो तो है, कहने वाला है उसका या तो प्रत्यक्ष हो या अनुमान किया गया हो जो उपदेषा है तो कर रहा है, शब्द का उपदेश कर रहा है उसका या तो प्रत्यक्ष किया हुआ हो या अनुमान किया हुआ हो और आपपदेश तो में होता ही यही है या तो शब्द या तो प्रत्यक्ष जाना गया हो या अनुमान से जाना गया हो उसी बात को जब वो दूसरों को कहने की इच्छा से कुछ शब्द बोलता है अथवा लिखता है और उन शब्दों या लेख के माध्यम से जो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान होता है यही तो शब्द आपदेश आप तो है यही तो शब्द प्रमाण है ऋषियों ने लिखा कि मुक्ति नाम मुक्ति होती है ईश्वर है वो क्यों प्रमाण है उनका क्योंकि या तो उनका प्रत्यक्ष किया हुआ है या अनुमान किया हुआ है ईश्वर की हर बात हमको क्यों सत्य स्वीकार्य है ईश्वर वेद हमको क्यों आपदेश आप तो के रूप में स्वीकारे हैं जी उस दिन चर्चा कर रहे थे क्योंकि वो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक है उससे क्या हुआ स्वामी जी ने भी वहां प्रश्न उठाया था सर्वव्यापक तो आकाश भी है चेतन है तो चेतन और सर्व्यापक है इससे भी क्या हुआ सर्वज्ज है क्योंकि परमात्मा ने उन सब चीजों को जान रखा है जान रखा है और जाना हुआ व्यक्ति जब कह रहा है तो वो आप तोपदेश कहलाता है साक्षात्त धर्म है परमात्मा हर वस्तु का साक्षात्त धर्म है ठीक-ठीक जानने वाला इसलिए उसका कहा हुआ हमारे लिए है अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं वैसे तो आप भी परिचित हैं कि मुक्ति होती है या ईश्वर है आप भी दूसरे को कहेंगे कि ईश्वर होता है तो आपदेश आपकी जो ये कथन है ये आप तोपदेश कहलाएगा या नहीं कहलाएगा या मैं कह रहा हूं कि ईश्वर है या आप तो प्रदेश कहलाएगा या नहीं कहलाएगा सत्य ज्ञान है लेकिन आप तो प्रदेश की यह परिभाषा है कि जो कहने वाला है उसका या तो प्रत्यक्ष होना चाहिए या अनुमान होना चाहिए अब मेरा प्रत्यक्ष नहीं है ईश्वर का अनुमान है कुछ आपका प्रत्यक्ष नहीं है तो दूसरा कहेगा क्या आपको प्रत्यक्ष है अनुमान भी क्या हम तो संभावना है करते हैं शास्त्र के आधार पर कुछ तर्क वोहार लगाते हैं सीधा सीधा तो अनुमान भी कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो दूसरा कहेगा आप जो कह रहे हो ये तो आप तो विदेश की श्रेणी में नहीं आता आपका तो प्रत्यक्ष किया हुआ नहीं है लेकिन बात तो ठीक है उसके लिए योगदर्शन कार योग, योग भाष्य में उन्होंने बात रखी कि मूल वक्ता जो होता है वो प्रत्यक्ष अनुमान किया हुआ अवश्य होना चाहिए मूल वक्ता मूल वक्ता की बात को आपने और मैंने सुना और फिर हम किसी तीसरे को कहते हैं तो वो झूठ नहीं हो जाता है। मनुष्य चंद्रमा में गया चंद्रमा पे जाने वाले कुछ वैज्ञानिक गिने चुने उसको सीधा देखने वाले टेलीविजन पे गिने चुने उनसे सुनी बात अध्यापक ने अध्यापक ने प्रत्यक्ष नहीं किया अध्यापक ने अनुमान नहीं किया अब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं पृथ्वी घूमती है पढ़ा रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं है उसका लेकिन फिर भी वो अक्तोपदेश सत्य है क्यों क्योंकि मूल उपदेषा जो है वो अनुमान किया उसके द्वारा अनुमान किया हुआ है या प्रत्यक्ष अगर किसी उपदेश का मूल वक्ता प्रत्यक्ष और अनुमान से रहित हो वैसे ही कह रहा हूं तो वो शब्द प्रमाण वो कहा हुआ या लिखा हुआ शब्द प्रमाण की कोटि में नहीं आता है शब्द प्रमाण के लिए आवश्यक शर्त है कि कहने वाले का या तो प्रत्यक्ष हो या अनुमान तब तो इस दृष्टि से शब्द प्रमाण की किस पर आधारित हुआ प्रत्यक्ष के ऊपर अथवा अनुमान के ऊपर शब्द प्रमाण का अपने आप में कोई महत्व नहीं है शब्द प्रमाण का अपने आप में कोई महत्व नहीं है शब्द प्रमाण आधारित ही या तो प्रत्यक्ष पर है या अनुमान के ऊपर है। मूल प्रमाण हुए दो ही प्रत्यक्ष या अनुमान लेकिन हमारी दृष्टि से हम तो चूंकि मुख्य रूप से तीन जगह से ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए शब्द प्रमाण भी हमारे लिए मुख्य है अब हम देखें है कि है तो ये प्रमाण तीनों प्रत्यक्ष अनुमान और आप तो हम ये भी महसूस करते हैं केवल प्रत्यक्ष से हम सब कुछ नहीं जान सकते अनुमान से भी केवल अनुमान से नहीं जान सकते क्या केवल शब्द प्रमाण से सब कुछ जान सकते हैं केवल शब्द प्रमाण से हम जान सकते हैं नहीं जान सकते तीनों की हमारे को जरूरत है और इन तीनों को प्रमाण कहा जाता है हम देखें कि प्रमाण तो प्रमाण है एक ही प्रमाण से ही सब कुछ हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता हर प्रमाण के अपने अपने कुछ दोष है हर प्रमाण की अपनी अपनी कुछ अपूर्णता है ये तो संख्या तो मेरे को नहीं पता लेकिन शुरू के ही पहले पाठ के ही ही। उसमें पहली और उसके अंदर ये सूत्र है एक बार आते हैं फिर से, कि प्रत्यक्ष को हमने प्रमाण माना और ये सब प्रमाण हम क्यों कर रहे हैं कि ताकि हमारा ज्ञान शुद्ध हो शुद्ध ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रमाणों से सत्या सत्य का निर्णय हम किस तरह कर सकते हैं पांच कसौटियों में एक कसौटी है आठ प्रमाण आठ प्रमाणों का संक्षिप्त रूप है ये तीन प्रमाण ये हमारी कसौटी है सत्य जानने के लिए लेकिन क्या प्रत्यक्ष हमारा हमेशा ठीक होता है मृग तृष्णा का नाम आपने सुना है जल तो वहां नहीं होता लेकिन दिखाई तो देता है हमारे को लगता तो ऐसा ही है लेकिन वो प्रत्यक्ष एक दृष्टि से प्रत्यक्ष है हमको लग रहा है कि वहां पानी है लेकिन पानी नहीं है वहां पर रेल की पटरी के ऊपर हम खड़े हों हमको इतनी चौड़ी दिखाई दे रही है एक मीटर की या तो सवा मीटर डेढ़ मीटर की और थोड़ी दूर देखेंगे तो छोटी दिखाई देगी हमारा आंखें क्या कह रही हैं कि ये पटड़ी एक छोटे बच्चे से आप पूछिए जिसको जानकारी नहीं हो कि ये पटड़ी कहाँ चौड़ी है और कहा सकड़ी है बच्चा क्या कहेगा प्रत्यक्ष कर रहा है वो भी यहाँ चौड़ी है वहां सकड़ी है क्या इस प्रत्यक्ष को माना जा सकता है जो व्यक्ति केवल प्रत्यक्ष की बात करते हैं कि प्रत्यक्ष ही सब कुछ है प्रत्यक्ष से ही जाना जा सकता है वो ही वास्तविक होता है ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष में भी हमको बहुत सारी भ्रांतियां होती है हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य इंद्रियों की सीमा अलग अलग होती है हम हर चीज को ठीक तरह सुन नहीं सकते हर चीज को सुन नहीं सकते हर चीज को जान नहीं सकते इनकी सीमाएं हैं इसलिए जो ये कहता हो कि प्रत्यक्ष ही सब कुछ है और हम तो प्रत्यक्ष ही मानते हैं तो वो दृष्टि उसकी ठीक नहीं रहेगी वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता दर्शनकार ने इस बात को कहा है कि जो इंद्रिय और अर्थ के सनिकर्ष से न होता यहां खड़े वहां, वहां, वहां जाकर के भी अगर पटड़ी हमको सकड़ी ही दिखाई दे रही है वहां की भी सकड़ी देख रही है और जहां पहले चौड़ी थी वो भी चौड़ी दिखाई दे रही है तब वो, वो स्वीकार्य होगा कि ये प्रत्यक्ष ठीक था हमारा अगर हम एक ही जगह खड़े होकर के देखते रहेंगे तो हम प्रत्यक्ष का उपयोग करके सत्य तक नहीं पहुंच सकते लेकिन इसमें अनुमान का यदि उपयोग हम कर लें तो हम सत्य के कुछ और निकट जा सकते हैं हमको पता है हर चीज हमको दूर से छोटी छोटी दिखाई देती है हर चीज छोटी छोटी दिखाई देती है ये हमको पता है ये भी दूर है इसलिए ये भी छोटी दिखाई दे रही है तो हमारे प्रत्यक्ष की पुष्टि अनुमान के माध्यम से होगी अनुमान ही आवश्यक लेकिन अनुमान के अंदर भी बहुत सारी विकृतियां हो सकती हैं बादल को घुमड़ते हुए देखा तो उनको कहे कि भाई बारिश हो सकती है लेकिन हमेशा तो आवश्यक नहीं कि बारिश हो जाए एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा तो भाई इसको अच्छे अंक आएंगे सामान्यतया तो नियम है ही अच्छी मेहनत करेगा तो अच्छे अंक आएंगे लेकिन आवश्यक नहीं होता मेहनत तो कर रहा है बुद्धि नहीं है अथवा और कोई कारण बन गया अंक नहीं भी आ सकते अच्छे अंक को देख करके हमको अनुमान होता है कि इसने मेहनत की होगी लेकिन ये आवश्यक नहीं है दूसरे गलत माध्यम भी अपनाए जा सकते हैं अच्छे अंक आ जाएं। तो जो ये हम अनुमान करते हैं इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं केवल अनुमान से भी काम नहीं चलने वाला है वहां शब्द प्रमाण का भी हमारे को उपयोग करना पड़ेगा और शुद्ध ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो हमारे को शब्द प्रमाण का उपयोग करना ही होगा और शुद्धतम आपदेश ईश्वर का ही है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष और अनुमान किया हुआ है। तो हमारे जीवन के अंदर सबसे अधिक मुख्यता किस प्रमाण की हुई? तीनों प्रमाण आवश्यक हैं तीनों का प्रयोग हम सब करते हैं आध्यात्मिक व्यक्तियों को खास ध्यान रोक के करना पड़ेगा यही है प्रत्यक्ष माने और हम ऐसा ऐसा करेंगे लेकिन सबसे अधिक प्रमुखता हम किस प्रमाण को दें अच्छा आप तो प्रदेश आप तो के अलावा भी कोई कहता है अनुमान सबसे बड़ा है अनुमान को जो करेंगे तो वैसे तो हम श्रद्धा आदि की दृष्टि से या अंतिम निर्णय की दृष्टि से देखते हैं आप तो सबसे मुख्य है इस दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है इसमें अपनी जगह है लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें क्या आपदेश सुनने पर तृप्त हो जाते हैं वेद ने बता दिया ईश्वर है और मुक्ति है क्या इतने से हमारी कृतकृत हो जाती है नहीं हो जाती वो तो शुरुआत करता है केवल। उसके बाद में आपको आपकी और हमारी संतुष्टि कब होगी जिस दिन ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लेंगे मुक्ति कर देंगे